ईश्वर जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं जो केवल चेतन मात्र वस्तु है यहां तक हो गया तथा जो अद्वितीय सर्वशक्तिमान, निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्य सत्यपूर्ण वाला है तो अब ये पुण बताए ईश्वर के एक बताया अद्वितीय द्वितीय का अर्थ है दूसरा अद्वितीय का अर्थ है उस जैसा दूसरा कोई नहीं ईश्वर जैसा दूसरा कोई नहीं ये बात फोन बात कर रहा है उनको बोलो दूर जा बात करें हाँ उनको क्यों दूर बात करें हवा जाती है या तो दूर करो, अंदर आ तो अद्वितीय का है ईश्वर जैसा दूसरा कोई नहीं वो अपने किस्म का वो अकेला ही उस जैसा उसके बराबर योग्यता वाला उसके बराबर गुणों वाला उसके बराबर शक्ति वाला ऐसा कोई दूसरा पदार्थ दुनिया में नहीं उससे कम योग्यता वाले कम गुणों वाले तो हैं जीवात्मा उससे कम योग्यता वाला है कम गुणों वाला है प्रकृति भी ऐसी है उसके बराबर कोई नहीं है अद्वितीय अर्थ ही है जो अद्वैतवादी लोग हैं वो उल्टा अर्थ करते हैं वो अर्थ करते हैं कि अद्वितीय है। उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं बस एक ही वस्तु है अद्वैत का अर्थ ऐसा करते हैं वो ठीक नहीं है इसका सही अर्थ है कि उस जैसा दूसरा नहीं है बाकी उससे कम योग्यता वाले तो हैं वो है जीव और प्रकृति इस तरह से तो अद्वितीय यह हो गया उस जैसा दूसरा कोई नहीं है फिर है सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिमान का अर्थ है सभी शक्तियों वाला जिसमें सारी प्रकार की शक्तियां हैं कोई कमी नहीं जितने कार्य ईश्वर को करने हैं सृष्टि बनाना चलाना उसमें जितने भी काम करने होते हैं उन सारी शक्तियों से युक्त है ईश्वर उसमें कोई भी शक्ति कम नहीं हमें तो कोई काम आता है कोई नहीं आता फिर हम दूसरे को बुलाते हैं भाई ये बिजली ठीक करो ये पानी के नल टूट गया इसको ठीक करो ये अपने बस का नहीं ये बिल्डिंग बनानी है छत डालनी अपने बस का नहीं तो हमें आता भी नहीं और शक्ति भी नहीं हमारी इतनी तो ईश्वर को सब काम आते हैं उसके पास पूरी हैं कोई विद्या की कमी नहीं कि सूर्य कैसे बनेगा बकरी कैसे बनेगी तुलसी का पौधा कैसे बनेगा आम का पेड़ कैसे बनेगा गुल्लर का कैसे बनेगा वो सारी विद्याएं हैं उसके पास और इन सब चीज़ों को बनाने की शक्ति भी पूरी है कोई कमी नहीं है इस प्रकार से ईश्वर सर्वशक्तिमान हुआ सभी शक्तियों से युक्त है उसमें किसी भी शक्ति की कोई कमी नहीं और दूसरी बात सर्वशक्तिमान में कि वो अपने जो कार्य उसको करने होते हैं वो स्वयं कर लेता है ठीक है जी अपने कार्य वो स्वयं कर लेता है दूसरों की सहायता नहीं लेता जैसे हमको सहायता लेनी पड़ती है मान लो एक खेत में हल चलाना है लंबा चौड़ा खेत है अपने अकेले के बस का नहीं तो हम दूसरों से सहायता लेते हैं भाई तुम भी हमारे साथ लगो हैं थोड़ा तुम भी सहयोग करो थोड़ा हम करते हैं कोई पचास साठ किलो भार उठाना है तो एक आदमी से नहीं उठता तो दूसरे को कहते हैं भाई आप भी हाथ लगाओ थोड़ा सहयोग करो तो जैसे हम दूसरों से सहयोग ले लेते हैं शक्ति का सहयोग भी ले लेते हैं भार उठाने में और काम करने में कोई जानकारी का भी सहयोग ले लेते हैं भाई ये काम कैसे होगा बताइए तो ईश्वर को ना तो कोई शक्ति का सहयोग लेना पड़ता भाई थोड़ा हाथ लगाओ सूरज बनाने में धरती बनानी इतनी भारी भरकम थोड़ा तो हाथ लगाओ किसी की सहायता नहीं लेता वो और किसी से जानकारी भी नहीं लेता कि भाई ये काम कैसे होगा थोड़ा बताओ तो न ज्ञान का सहयोग लेता न शक्ति का सहयोग लेता अपना काम सारा खुद कर लेता है ये सर्व का दूसरा अर्थ हुआ सभी शक्तियों से युक्त है सारे काम अपने स्वयं करता है दूसरों का सहयोग नहीं लेता और असंभव कार्यों को नहीं करता सर्वशक्तिमान मान कुछ लोग अर्थ ऐसा करते हैं कि वो जो चाहे वो ही कर दे तो ये अर्थ गलत है वो जो चाहे सो कर दे ऐसा नहीं वो जो भी चाहता है वो नियम के अनुसार चाहता है सृष्टि के क्रम के नियम के अनुसार चाहता है उसके विरुद्ध वो चाहता भी नहीं और उसके विरुद्ध करता भी नहीं जैसे सृष्टि का एक नियम है कि कारण वस्तु के बिना कार्य वस्तु नहीं बनती आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी लकड़ी के बिना कुर्सी नहीं बनेगी लोहे के बिना अलमारी नहीं बनेगी ईंट पत्थर के बिना मकान नहीं बनेगा ये सृष्टि का नियम है कारण वस्तु के बिना कार्य वस्तु नहीं बनती तो ईश्वर इस नियम का पालन करता है वो भी कारण के बिना कोई कार्य वस्तु नहीं बनाएगा सृष्टि बनाई उसने तो प्रकृति से बनाई बिना प्रकृति के वो सृष्टि को नहीं बना सकता इसी तरह से जो जिस पदार्थ में ईश्वर ने गुण स्थापित किया है जैसे अग्नि में गर्मी स्थापित कर दी तो वो उसको बीच में नहीं बदलेगा भाई आज तो गर्म कर दी कल ठंडा कर दे ऐसा नहीं करेगा जो एक नियम बना दिया उस बना दिया बीच बीच में वो तोड़ मरोड़ नहीं करता पानी को ठंडा बनाया तो उसका स्वभाव वही रहेगा अग्नि को गर्म बनाया तो उसका वही रहेगा इस प्रकार से वो सृष्टि के नियमों से विरुद्ध काम नहीं करता और चौथी बात इसमें यह है कि वो अपने गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं करता जैसे झूठ बोलना चोरी करना ईश्वर करेगा ऐसे उसके गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध है झूठ बोलना चोरी करना पाप करना वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध है तो वैसे काम नहीं करेगा इस प्रकार से वो सर्वशक्तिमान कहलाता है और असंभव कार्यों को नहीं करेगा तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई जो मन में ऐसा ही कर दे ईश्वर वो तो सर्वशक्तिमान है तो हम ऐसे लोगों से ये पूछते हैं क्या ईश्वर अपने जैसे और पाँच नए ईश्वर पैदा कर देगा नहीं कर पाएगा हम बताओ आप तो कह रहे थे वो जो मर्जी कर दे हम करके दिखाएं अपने जैसे पाँच नए ईश्वर और पैदा कर दे नहीं कर पाएगा क्या वो अपने आप को मार देगा ईश्वर नहीं मार सकता झूठ छल कपट चोरी बेईमन कुछ नहीं कर सकता तो इस तरह के वो काम नहीं करता जो असंभव कार्य हैं उसके गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध कार्य हैं ऐसे कार्यों को ईश्वर नहीं करता जो संभव है सृष्टि नियम के अनुकूल हैं उसके गुण कर्म के अनुकूल हैं उतना ही काम करेगा स्वयं करेगा दूसरे की सहायता नहीं लेगा ये सर्वशक्ति का है है है है चले जब ये सर्वशक्तिमान हो गया उसके बाद है निराकार है निराकार ईश्वर जो वो उसका कोई आकार नहीं कोई शक्ल नहीं कोई रूप नहीं रंग नहीं आकृति नहीं शेप नहीं डिजाइन नहीं कलर नहीं कुछ नहीं बड़ी चित्र चीज है समझना मुश्किल <laughs> निराकार वस्तु है सब जगह रहता है कहीं छूता नहीं कहीं धक्का नहीं मारता कहीं पता नहीं चलता हवा चलती है तो पता तो चलता है धक्का लग रहा है जब हवा का तो पता तो चलता है कि तो कोई चीज़ आ रही है टकरा रही है दीवार को टक्कर मारो तो पता चलता है दाल रोटी सब्जी सब शब दिखती हैं छूती हैं पता चलता भी कोई चीज़ है अब ऐसी चीज़ है वो हम आते हैं जाते हैं दौड़ लगाते हैं चलते हैं फिरते हैं वो कहीं टकराता नहीं छूता नहीं पता नहीं चलता अच्छा दिखता भी नहीं आँख से दिखता नहीं कान से उसकी आवाज़ नहीं आती किसी भी इंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं होता इसलिए उसको समझना बड़ा मुश्किल है कि वो ऐसी क्या चीज़ है और हर जगह रहता है यहाँ से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से बाहर भी रहता है। बड़ी विचित्र बात है इसको इसमें बहुत लंबे वर्षों तक चिंतन करना पड़ेगा कि ये सिर्फ हमारी कल्पना है या वास्तव में ऐसी कोई चीज़ है ऐसे बैठ बे, के एकांत एक में रोज़ पंद्रह बीस मिनट बैठ के चिंतन करें सुबह शाम ध्यान के समय भी करें क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज हो सकती है ऐसे हमको सोचना पड़ेगा तो धीरे धीरे धीरे ये बात बैठ जाएगी दिमाग में कि हाँ ऐसी चीज हो सकती है इस निराकार स्वरूप पे लोगों को बहुत शंका रहती है कि ईश्वर निराकार है कैसे हो सकता है दिखता नहीं कुछ नहीं तो हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं जीवात्मा क्या जीवात्मा दिखता है फिर वो आप उसको मानते हैं या नहीं मानते वो भी तो नहीं दिखता फिर उसको कैसे मान लिया जीवात्मा भी नहीं दिखता वो भी निराकार है उसका कोई रूप नहीं रंग नहीं आकार नहीं भार नहीं कुछ नहीं अब वो तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ हम तो हैं कम से कम हर व्यक्ति ये तो महसूस करता है कि मैं हूं ऐसा तो कोई नहीं सोचता कि मैं नहीं हूँ तो नहीं सोचता। फिर दो ही बातें या तो निराकार है या तो साकार है तो साकार हो तो फिर उसको सिद्ध करो या तो साकार में भी दो तरह की चीज़ें हैं एक तो है जैसे पृथ्वी दिखती है हैं फूल पौधे पत्तियाँ सब चीज़ें दिखती हैं या तो ऐसा साकार है तो दिखना चाहिए आपका ऐसा तो दिखता नहीं या फिर सूक्ष्म आकार है उसका दिखता नहीं कोई बात नहीं जैसे सत्वर भी नहीं दिखता पर है वो साकार तो ऐसा यदि साकार माने जीवात्मा को तो फिर उसके लिए एक नई बात खड़ी हो जाएगी जो वस्तु साकार होती है वो जड़ होती है ये एक नियम क्या नियम है बोलिए जो साकार वो जड़ भी होती है अब ये सारी साकार वस्तु है ये सारी की सारी जड़ अब जीवात्मा को साकार मान लो तो उसको जड़ मानना पड़ेगा मान लेंगे वो आप मानेंगे नहीं, नहीं तो फिर जीवात्मा साकार माने तो जड़ मानना पड़ेगा जड़ आप मानेंगे नहीं तो इसका मतलब साकार तो नहीं हुआ तो दो ही बातें या तो साकार या निराकार जब साकार सिद्ध नहीं हुआ तो फिर निराकार <coughs> कुछ लोगों ने ऐसे शोरमचारक का वो साकार साकार बताते रहते पर वो सोचते नहीं अच्छी तरह गहराई से नहीं सोचते और वो छल जाति का प्रयोग करते हैं उसको साकार बनाने की कोशिश में लग रहे हैं पर तो उससे सिद्ध हुआ नहीं अभी तक तो जो वस्तु साकार होती है वो जड़ होती है। तो जीवात्मा यदि साकार माने तो जड़ मानना होगा जड़ आप मानते नहीं आप मानते हैं चेतन तो चेतन है तो फिर निराकार होगा ईश्वर भी चेतन वो भी निराकार है भी चेतन है वो भी निराकार है तो ऐसी निराकार आत्मा को जब हम मान सकते हैं देखा तो उसको भी नहीं तो ऐसे ईश्वर को भी मान सकते हैं चेतन वस्तु है ईश्वर भी आत्मा भी चेतन है आत्मा निराकार है ईश्वर भी निराकार है और है वो एक दो पॉइंट दस बीस ईश्वर नहीं ईश्वर एक ही युवेदों में भी लिखा है शास्त्रों में सब जगह लिखा है स एक एक ईश्वर एक ही है दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस नहीं है अथर्वेद के मंत्रों में न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ न पंचम ऐसे दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ऐसे ईश्वर नहीं है।, स, एक है, हो, एक ही है एक ही एक ही ईश्वर है सर्वव्यापक है निराकार है तो बार बार सोचने से चिंतन मनन करने से वो बात बैठती है दिमाग में अब जो लोग इस आत्मा को साकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि जीवात्मा निराकार तो किसी बात को समझने के लिए कुछ कारण होते हैं वो कारण होते हैं एक तो बुद्धि का स्तर ऊंचा होना चाहिए आईक्यू लेवल आईक्यू लेवल अच्छा ऊँचा हो तो बात समझ सकता व्यक्ति अब एम पीएचडी की बात पांचवी क्लास का विद्यार्थी तो नहीं समझ पाए उसका आई लेवल नहीं है तो एक आई लेवल अच्छा होना चाहिए जिससे व्यक्ति सूक्ष्म बातों को कठिन बातों को समझ सके दूसरा सत्य को समझने के लिए एक अंतकरण की शुद्धि होनी चाहिए जब मन शुद्ध नहीं होगा तो फिर व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करेगा सत्य को समझ ही नहीं पाएगा पहले तो समझ नहीं पाएगा समझने के लिए भी मन की शुद्धि चाहिए सायर, महीधर, ये सब भी तो वेदों के पंडित थे ना वेदों के विद्वान थे ना पर इन्होंने ठीक अर्थ नहीं किए वेदों के विद्वान तो ये भी थे व्याकरण आदि ये सब पढ़े हुए थे फिर इन्होंने अर्थ ठीक क्यों नहीं किए इनका मन शुद्ध नहीं था महर्षि दयानंद जी को वेद समझ में आया इनको नहीं आया दोनों में ये अंतर था कि महर्षि जी योगाभ्यासी थे तपस्वी थे ऊंचे स्तर के योगी थे उनका मन शुद्ध था इसलिए उनको सत्य समझ में आया और ये लोग मन के शुद्ध नहीं थे इसलिए इनको ठीक सत्य समझ में नहीं आया तो सत्य को समझने के लिए मन की शुद्धि एक बहुत बड़ा कारण है और वो आता है ध्यान उपासना से साधना करने से तपस्या करने से ईमानदारी से तब वो मन की शुद्धि आती है तो जब मन की शुद्धि आती है तो सच्चाई समझ में आती है ये एक दूसरा कारण है और तीसरा कारण है कि जब सत्य समझ में तो आ गया ठीक है तर्क से प्रमाण से आ गया समझ में पर वहां मान अपमान का प्रश्न खड़ा है कि मैं अपनी बात पहले तो कह चुका हूं कि जीवात्मा साकार है आज दस पांच साल के बाद मुझे समझ में आया कि वो साकार नहीं है निराकार है अब उस सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं पिछले व्यक्ति हट करके वहीं हटा देगा नहीं नहीं वो तो साकार ही निराकार नहीं है साकार ही वहीं अड़ा रहेगा अगर वो सोचता है अगर मैं ये स्वीकार कर लूँ कि निराकार है तो लोगों में मेरी नाक कट जाएगी कल तो ये कह रहा था साकार है आज कह रहा है निराकार तो मैं अपनी नाक कैसे कटवाऊँ मैं अपना हठ कैसे छोड़ दूँ तो उसके कारण व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता हट कारण तो फिर वो सच्चाई को समझ नहीं पाता और फिर उसकी उन्नति रुक जाती है और फिर रुक जाती है बल्कि फिर पतन शुरू हो जाता है वो एक झूठ को पकड़ के बैठ गया उसके बाद फिर दस झूठ करने पड़ेंगे उसको और नीचे गिर जाएगा ईसा हो गया स्वामी आप जी आपसे बात करके गा रहा जी जी तो उन्होंने तीन दिन तक मुझे समय दिया और सारे वेबसाइट पर डाल दिए उन्होंने ठीक है लेकिन जो आपसे बात करके कहा छह <laughs> आता है तो ये सब जाएंगे छह महीने बाद ये तो जाएंगे, तो ये ने ने जाएंगे।, जाएंगे, जाएंगे।, जाएंगे। वो फिर कोई और बहना बनाते वो सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे पहले उसमें में बात हुई, अपने हैं ये समाज के मतलब तो सब थे तो मैं अब ईश्वर एक देसी देशी ना और तीन बार ऐसे करके ना ये अटल सत्य है अटल सत्य किसी में कुछ नहीं कहा मैंने हाथ खड़ा कर गलत है मां प्रमाण है इसके बारे में सारी तो तो तो बात हो रही तो फिर वो बोले बोले आप बैठ जाओ बोले बाद में समय देंगे तीन दिन तक फिर समय दिया गया लेकिन आखिर सूरज भाई ने यह कहा ऐसे प्रश्न है सबसे पहला प्रश्न था मेरा मां जी ईश्वर ईश्वर तो करे आपका लेकिन ईश्वर की जरूरत बता दाम क्यूँ पड़ी क्या बोले कुछ भी बस तो वही तो <laughs> उनके पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है और वो हठी लोग हैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे हाँ, अगर तो ईश्वर जो जिनसे आत्मा के गुण बताए ना ईश्वर की जरूरत नहीं रहती फिर उसमें जो उसके आत्मा के गुण थे ना उनसे नहीं रहता वो आत्मा को आनंद स्वरूप कह देंगे ईश्वर की क्या जरूरत आपने भी क्या होगा आपनेवारी खूब बात करी हमने आबू तक गया मैं हाँ। आबू पर्वत पे उनका जो सेंटर का सबसे बड़ा हेड व्यक्ति था मैं उससे टक्कर लेके आया उससे बात की मैं। मैंने मैंने कहा जी मैं आपकी संस्था देखी मैंने मुझे एक व्यक्ति ने दिखाई मैंने बहुत सी बातें समझ ली मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे मेरा उनको उन प्रश्नों का उत्तर मुझे आप दे तो जो पहले तो गाइड मुझे घुमा के लाया था पहले तो मैंने उसी से पूछा क्या आपने ये बात बताई मुझे तो शंका हो गई मुझे जवाब दो तो जब मैंने सवाल उठाया तो उसको उत्तर सूझा नहीं उसने कहा भाई ये तो टेढ़ा मेढ़ा सवाल है मैं अपने चीफ को बुला के लाता हूँ मैंने कहा बुला लो तो हो गया उसने जो चीफ हेड था उसका सबसे बड़ा उसका अधिकारी को ले आया तो मैंने उससे पूछा दी ये आत्माएं सारी परमधाम में रहती थी और ईश्वर ने यहाँ नीचे भेज दी उनको नीचे क्यों भेजा क्या कारण उनका क्या अपराध था जब परमधाम में शांति से रह गई थी फिर अपराध क्या था उनको नीचे क्यों भेजा यहाँ दुनिया में यहाँ के तो पाप में फंस गई वो वहाँ अच्छी रह रही थी क्यों भेजाया तो वो सबका कहा गया बेचारा उसको उत्तर नहीं बना फिर उसने क्या बोला अच्छा क्यों करो आपके जितने सारे सवाल हैं सारे बोलो मैं समझ गया ये घास काटेगा ये <laughs> जवाब तो देगा नहीं इसके पास उत्तर है नहीं देगा क्या तो फिर मैंने कहा जी सारे बोलने से कोई मतलब नहीं है जब पहले ही सवाल का उत्तर नहीं मिला तो दूसरा बोल के क्या करूँगा पहला तो दो फिर इसके ऊपर दूसरा प्रश्न उठेगा फिर मैं आगे बताऊँगा जब सवाल का जवाब दोगे उस पर नया प्रश्न उठेगा ऐसे बात बनती है तो उसने कहा जी हमें ये सोचने की क्या जरूरत है वो परमात्मा ने भेज दिया वो नाटक चल रहा है दुनिया का हर आदमी आया वो अपना अपना पार्ट कर रहा है नो रोल कर रहा है नाटक चल रहा है नाटक में जिसको चपरासी भी होता है मंत्री भी होता है राजा भी होता है सब अपना अपना रोल कर रहे हैं बस आगे हमको ये गहराई में जाने की क्या जरूरत है कि भगवान ने हमको यहाँ क्यों भेजा मैंने बस हो गया उत्तर धन्यवाद हम तो चलते हैं जैसे घास काटेगा हर का तो इतना टाइम क्यों खराब करें तो उनके पास ना कोई उत्तर है ना कोई प्रमाण है <coughs> मैंने कहा कौन सी पुस्तक को प्रमाण मानना नहीं नहीं पुस्तक पुस्तक कुछ नहीं पुस्तक का कोई प्रमाण नहीं होता हम कोई तो पुस्तक को प्रमाण नहीं मानता मैंने कहा ये आपने बिक्री के लिए पचास पुस्तक रखीं फिर ये पुस्तक क्यों रखी है जब प्रमाण नहीं होता था आप जब पुस्तक का प्रमाण नहीं मानते तो आपने ये पचास पुस्तक क्यों छाप रखी और क्यों बेच रहे हैं यहाँ पर ये पुस्तक पढ़ो कोई उत्तर नहीं हम चल य तो ये हठी लोग हैं ये सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे हमने कितने ही संप्रदाय वालों से बातचीत कर ली ब्रह्मा कुमारी वालों से अद्वैतवादियों से और तरह तरह के लोगों से पौराणिकों से राम के भक्तों से विष्णु के भक्तों से शंकर के भक्तों से और ईसाइयों से बौद्धों से जैनियों से मुसलमानों से बहुत चर्चा कोई भी मानने को तैयार नहीं सब हठी हैं अड़ियल हैं अपनी बात पर अड़े फिर हमने कहा फिर इन टाइम क्यों खराब करें जब ये उनमें से कोई मानता तो है नहीं छोड़ो इसको फिर जो सीखना चाहता उस पर टाइम लगाओ तो अब हम क्या करते हैं जो लोग बुद्धिमान हैं कुछ धार्मिक हैं कुछ सीखना चाहते हैं फिर हम उनको समझ लेते हैं भाई चलो इनका तो लाभ हो कम से कम ये तो सुधरते नहीं और कोई ईमानदारी इससे सुधरना चाहता हो तो आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं हम उसको समझ देंगे बताएँगे पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो ये बात है ये हठ लोग हैं स्वीकार नहीं करेंगे जैसे एक की बात हुँ। हुँ। तो तो में भी तो दिखाई दे ईश्वर जो है भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है हाँ ये लक्षण ठीक है इनसे तो पता लगता है बाकी ऐसे हवा का जैसे धक्का लगता है ना ऐसा ऐसा नहीं लगता ईश्वर का धक्का तो व्यक्ति तो यूं चाहता है कि मुझे बाहर से कुछ दिखाओ टक्कर लगे तो पता चले हाँ भाई ईश्वर है जैसे दीवार से टक्कर लगती है तो पता लगता है कुछ है दिखती भी है तो ईश्वर तो देखता भी नहीं और कोई धक्का भी नहीं लगता तो उसके जचती नहीं कि भगवान सब जगह है कैसे हर कण कण में दीवार में है मट्टी में है परमाणु में हर चीज़ में कुत्ते में गधे में कूड़े में कचरे में नाली में सीवर में हर जगह पर है तो वो बैठती नहीं दिमाग ये लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले कि जी ईश्वर कूड़े कचरे सीवर में भी है क्या हमने कहा है तो वहाँ तो उसको दुर्गंध आएगी वो तो सड़ जाएगा ख़राब हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा अब वो ये स्वीकार नहीं करते कि ईश्वर अशुद्ध हो सकता है अब हाँ स्वीकार करने पर उनको लगता है ईश्वर अशुद्ध हो जाएगा इसलिए उन्होंने सृष्टि से बाहर निकाल दिया नहीं भाई वो तो बाहर ही रहता है परम नाम में यहाँ तो कचरा है बहुत तो पढ़ते तो है नहीं न चिंतन करते न तर्क शास्त्र पढ़ते न वेद पढ़ते न उपनिषद पढ़ते कुछ भी नहीं पढ़ते इसलिए उनको जो मन में आता उनकी सीधी बात मान लेते तो जब हमने कहा कि ईश्वर सब जगह रहता है तो उन्होंने ये तर्क उठाया कि वो कूड़े कचरे में भी रहेगा मानकर रहेगा तो वहां उसको फिर गलसड़ नहीं जाएगा खराब नहीं हो जाएगा अशुद्ध नहीं हो जाएगा हमारा कपड़ा नाली में गिर जाए तो अशुद्ध हो जाता तो हमने उत्तर दिया कि ईश्वर कूड़े कचरे में सब जगह रहता है पर वो फिर भी अशुद्ध नहीं होता क्योंकि वो चेतन वस्तु है ये जो जड़ वस्तु है ये जड़ वस्तु को अशुद्ध करती है चेतन को नहीं करती फिर हमने दृष्टांत दिया आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है शुद्ध शुद्ध अच्छा शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है अशुद। अशुद्ध है आत्मा शुद्ध है शरीर अशुद्ध है वो शुद्ध आत्मा इस अशुद्ध शरीर में रहता है और फिर भी अशुद्ध नहीं हुआ ये हमारा प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण उदाहरण समझ लो ये उदाहरण है कि आत्मा शुद्ध है शरीर अशुद्ध है वो शुद्ध आत्मा इस अशुद्ध शरीर में रहता है फिर भी अशुद्ध नहीं हुआ जब आत्मा तो इतनी छोटी सी चीज़ है अल्पशक्तिमान है जब वो भी अशुद्ध नहीं हो रहा तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है इतने महान गुणों वाला है इतनी सर्वशक्तिमान है सर्वगुण संपन्न है फिर वो क्यों अशुद्ध हो जाएगा जब इतना सा आत्मा भी अशुद्ध नहीं हो रहा यहाँ कचरे में रह करके तो वो भी अशुद्ध नहीं होगा हमारे पास तो उत्तर पूरा पक्का है प्रामाणिक है बुद्धि से तर्क से योग्य है पर वो सामने वाला अठी है वो मानता नहीं छोड़ नहीं मानता तो ना जो है, उसको अस्वारे जी, अस्वारे जी तो दो जी। जैसे वो ताकत दे रहा है ऊर्जा दे रहा है उसका मल है तो बल है ठीक है लेकिन वहां गंदगी शरीर के बाहर चली जा सारा संसार मतलब परमात्मा के तो अंदर है ठीक है तो तो या तो उसकी ताकत है मतलब जो हमारे को दे रहा है या उसकी जो रचना है एनर्जी है तो इसी से जैसे सूर्य है सारी ज़्यादा ताप दे रहा है या उसकी एनर्जी यहाँ जो, <laughs> जो हमारे पेट में मल है, है ना वो हमारे शरीर के अंदर और हमको शक्ति दे रहा है तो ये दृष्टांत जब आप लेंगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये सारी दुनिया ईश्वर के अंदर है हाँ। और इन ये, ये सारा मल की तरह है उसके सारे अंदर है हाँ। तो क्या ये ईश्वर को शक्ति दे रहा है हाँ। बात बदल गई ना हाँ। तो यहाँ दृष्टांत फेल हो जाएगा आपका यहाँ तो आप दृष्टांत में ये कह रहे थे कि उस मल से हमको बल मिल रहा है जो हमारे शरीर में मल है उससे हमको बल मिल रहा है शरीर को बल रहा है आत्मा को भी शरीर को बल मिल रहा है अब वो शरीर के बल का उपयोग कौन कर रहा है आत्मा आत्म कर रहा है किसके लिए उपयोग कर रहा है अपने लिए कर रहा है तो ईश्वर इस सारे कूड़े कचरे से स्वयं तो कोई लाभ ले नहीं रहा इसलिए हम दृष्टांत का तालमेल नहीं बैठेगा तो ये दृष्टांत हम नहीं लेंगे नहीं तो ये बात कट जाएगी कि ये ना तो ये ईश्वर का शरीर है जैसे हमारा ये शरीर है और हम इस शरीर से सुख दुख भोगते हैं और हानि लाभ उठाते हैं जो भी तो ईश्वर का तो ऐसा कोई शरीर ही नहीं जिससे वो भोग करता हो सुख दुख का भोग करता हो हानि उठाता हो तो ये दृष्टांत तो ईश्वर पे लागू नहीं होगा इसलिए हम ये दृष्टांत नहीं देंगे हम तो वो देंगे जो कटे नहीं ये तो कट जाएगा वो दृष्टांत देंगे जो कटेगा नहीं वो हमने ये बताया कि जैसे आत्मा शुद्ध है और अशुद्ध शरीर में रहता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ ऐसे ईश्वर भी शुद्ध है वो अशुद्ध स्थानों पर रहेगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा ये दृष्टांत हो ना तो ये नहीं कटेगा इसमें दोष नहीं आए ठीक है तो ये बात होगी निराकार वाली चिंतन करेंगे लंबे समय तक बार बार मन को पवित्र बना करके जब चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे लंबे समय में ये बात बैठ जाएगी दिमाग में कि हाँ ऐसा कोई ईश्वर हो सकता है जो निराकार हो सर्वशक्तिमान हो सर्वव्यापक हो और उसका अस्तित्व हो ऐसी बात धीरे धीरे बैठ जाएगी दिमाग तो ये निराकार की बात होगी उसका कोई आकार नहीं सर्वत्र व्यापक ये अगला गुण है ईश्वर का सब जगह विद्यमान है सब जगह उपस्थित है पहले था सर्वशक्तिमान सब शक्तियों वाला है अब कहा सर्वव्यापक सब जगह उपस्थित है कोई भी कण मात्र भी उससे खाली नहीं अब सर्वव्यापक को कैसे समझें कि वो सर्वव्यापक है कुछ इसके लिए प्रमाण या उदाहरण कुछ होना चाहिए कुछ तर्क होना चाहिए तो इसका उत्तर है कि जितने मनुष्यदी प्राणी है चेतनात्मा तो जब हम मनुष्यदी लोग जब गलत काम करते गलत योजना बनाते तो ईश्वर हमको अंदर से भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है और देश में विदेश में दिन में रात में नगर में जंगल में कहीं भी हो कभी भी कहीं भी हो सब जगह सब कालों में ईश्वर हमारे मन में गलत काम में भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है और अच्छे काम में आनंद उत्साह निर्भयता ये उत्पन्न करता है तो इससे पता चलता है कि ईश्वर सब जगह है हम कहीं भी चले जाओ वहीं हमको ये लक्षण प्रतीत होते हैं ये अनुभूतियां होती हैं इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर सब जगह है भारत में चीन में जापान में अमेरिका में इस धरती पर तो उस धरती पर कहीं भी चले जाओ सब जगह ईश्वर हमको भयशंका लज्जा उत्पन्न करेगा गलत काम में तो इससे पता चल गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है अब कोई कहेगा जी ये तो ठीक है आत्माओं में तो सिद्ध हो गया कि आत्माओं में ईश्वर है और वह हर आत्मा को वहां अपनी अपनी सूचना देता रहता है ये काम अच्छा है ये कर लो ये बुरा ये मत करो अब लकड़ी में लोहे में इन जड़ पदार्थों में भी ईश्वर कण कण में विद्यमान है ये कैसे पता चलेगा तो इसका उत्तर है कि जितने भी ब्रह्मांड के पदार्थ हैं उनमें सब में परमाणु है छोटे छोटे कण है प्रकृति से बने हुए और भौतिक विज्ञान के लोग भी कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु में गति है एटम में गति है इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहे हैं प्रोटोन के न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं अब ये जो इलेक्ट्रॉन आदि पदार्थ है कण पार्टिकल्स ये जड़ है या चेतन या। ये जड़ है अब जड़ वस्तु क्या स्वयं बुद्धिपूर्वक क्रिया कर सकती है नहीं।, नहीं कर सकती जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं है और स्वयं क्रिया भी नहीं है और जितने भी परमाणु हैं सब में गति है इलेक्ट्रॉन सारे घूम रहे हैं और वो नियम से घूम रहे हैं व्यवस्था से घूम रहे हैं सिस्टम में चल रहे हैं जबकि वो जड़ है तो इससे पता चलता है कि इन जड़ इलेक्ट्रॉन्स को कणों को पार्टिकल्स को कोई चेतन शक्ति है जो चला रही है नियम से चला रही है व्यवस्था से चला रही है कोई चेतन शक्ति है ऐसी अब हम तो चला नहीं रहे इलेक्ट्रॉन को हम चेतन हैं हम हम स्कूटर चला सकते हैं कार चला सकते हैं ट्रेन चला सकते हैं विमान चला सकते हैं कंप्यूटर चला सकते हैं इन चीज़ों को हम चलाते भी हैं पर ये जितने कणों परमाणु हैं इन पदार्थों में उनमें सब में गति है और व्यवस्थित गति है सोच समझ के है बुद्धिपूर्वक है तो वो गति किसकी किसकी द्वारा दी हुई है ईश्वर तो है फोर्स <laughs> तो आप बताओ आपके फिजिक्स में कौन सी एक्सटर्नल फोर्स <coughs> जो एक्सटर्नल फोर्स है उसमें फिजिक्स में किसी में तो अकल है नहीं और ये तो सब अकल से काम चल रहा है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो नियम से घूम रहा है अलग अलग तत्वों में इनकी hmm. एटम्स की संख्या भी अलग अलग है हीलियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलिकॉन, गोल्ड कॉपर लीधियम सब में अलग अलग संख्या है और ये सोच समझ के बुद्धिपूर्वक तो जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं है स्वयं क्रिया नहीं है जबकि ये ज्ञानपूर्वक क्रिया कर रहे हैं सारे पदार्थ इससे सिद्ध होता है कि इनमें ज्ञानपूर्वक क्रिया देने वाला व्यक्ति वहीं उपस्थित है और वो क्रिया पूरे ब्रह्मांड में चल रही है ये, चंद्रमा ये सारे के सारे नियम में सब नियम से चल रहे। के, के नियम तो तो अनुमान प्रमाण से पूरे नियम और व्यवस्था तो उसका वास क्यों नहीं है उसका ईश्वर का उसके नियम और व्यवस्था तो हाँ ठीक बात सब जगह पर क्रिया हो रही है तो सत्यार्थ प्रकाश में एक वाक्य लिखा है अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है ये वाक्य लिखा है सातवा है ना अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव हो है इसका अर्थ हुआ कि रसोई में रोटी बन रही है और हम बैठे यहां हॉल में तो रसोई हमको अप्राप्त देश है हम उससे दूर है वो हमसे दूर है हम उससे दूर है तो जहाँ रोटी बन रही है हम उससे दूर बैठे तो दूर बैठ करके रसोई में रोटी नहीं बना सकते अगर रसोई में रोटी बनानी है तो वहीं बैठना पड़ेगा रसोई में ही बैठना पड़ेगा तब वहीं आटा चकला बेलन सब हमारे आसपास होगा तब तो हम रोटी बना सकते हैं और पचास फीट दूर से तो हम नहीं बना सकते तो ये नियम हो गया जहाँ क्रिया हो रही है कर्ता वहीं उपस्थित होना चाहिए अब क्रिया हो पूरे ब्रह्मांड में इससे सिद्ध हुआ कि उन क्रियाओं का करता पूरे में व्यापक है। है। तो तो तो ये ये जैसे आज उन्होंने इस पर बात तो बोला तो हाँ। लेकिन वो तो कहीं तो हाँ। हाँ। तो तो हाँ। तो हाँ। ब्रह्म कुमारी वाले ऐसा कहते हैं परम धाम में बैठ कर रिमोट से अपनी शक्तियों से सृष्टि का संचालन करता है इसका उत्तर है कि जिस दिन उसका रिमोट बिगड़ेगा उस दिन क्या होगा धरती का okay. उसका रिमोट किसी दिन तो बिगड़ेगा दुनिया में ऐसी कोई मशीन आज तक बनी नहीं जो बिगड़ती ना हो सारी मशीनें बिगड़ती तो जिस दिन उसका रिमोट बिगड़ जाएगा उस दिन सब दुनिया में आपाधापी हो जाएगी अन्याय हो जाएगा सब लूटमार हो जाएगी वो कर्मों का हिसाब रख नहीं पाएगा और ठीक न्याय कर नहीं पाएगा सारा काम धाम बिगड़ जाएगा उसका इसलिए वो रिमोट का सहारा नहीं लेता वो रिमोट का सारा लेगा तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रहा वो दो दोष एक सर्वशक्तिमान भी नहीं रहा वो वो तो तो तो मशीनों के सारे जी और मशीन में जिस दिन आ तो उसका काम भी जाएगा अगर तो वो भी जैसे तो जैसे अगर जैसे आपसे बात उसकी शक्ति है सारे ब्रह्मांड में सूर्य की किरणें सूर्य कांड सूर्य के किरणें सूर्य कांश है तो ईश्वर की शक्तियां ईश्वर का अंश यदि शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैली है और वो उसी का अंश है तो ईश्वर सर्वव्यापक हुआ नहीं हुआ इसमें क्या परमात्मा हर क्रिया को 24 घंटे करता है ये यह प्रश्न वो स्वयं तत्काल करता है या मशीन लगा दी उसने एक वो... सिस्टम बांध दिया दोनों बातें हो सकती है दोनों बातें हो सकती हैं कुछ क्षेत्रों में तो मैकेनिकल भी हो सकता है एक सिस्टम बना दिया वो होता रहेगा जैसे हमने मशीन लगा दी और वो चालू कर दी वो उत्पादन होता रहेगा कारखाने में गोलियां बनाने के लिए मशीन लगा दी और रॉ मटेरियल डाल दिया वो खट खट खट खट खट गोली बनती रहेगी ऐसा भी हो सकता है और कुछ काम तो ऐसे हैं जो मैकेनिकल नहीं हो सकते वो तो तत्काल ध्यान देना पड़ेगा जड़ पदार्थों में तो फिर भी ऐसा माना जा सकता है कि सूर्य को बना दिया पृथ्वी को बना दिया चंद्रमा को बना दिया ये जड़ पदार्थ उनको सेट कर दिया इतनी स्पीड से इतनी गति पे छोड़ दिया जैसे हम रिमोट से विमान चला रहे हैं ट्रेन चला रहे हैं बच्चे रिमोट से कार चलाते हैं खिलौने वाले ऐसे रिमोट से चलाते हैं तो जड़ पदार्थों में तो सिस्टम है उसको जिस ट्रैक पर लगा दिया वो उसी ट्रैक पर चलता रहेगा उसमें इच्छा नहीं जड़ पदार्थ अपनी इच्छा नहीं अपनी इच्छा तो वो वो भी ट्रैक छोड़ के बाहर निकल जाए तो जड़ पदार्थों पर तो सोच सकते हैं कि ईश्वर ने सिस्टम बना दिया लेकिन चेतन आत्माओं का सिस्टम नहीं बनता कोई भी उसमें तो अपनी इच्छा है वो स्वतंत्र है अभी आप सोचते हैं मैं चार बजे ये करूंगा फिर फिर सोचते नहीं ये नहीं करूँगा आज नहीं करूँगा कल करूँगा आपके ऊपर तो तत्काल नजर रखनी पड़ेगी आप तो कभी भी कुछ भी योजना बना लेंगे ठीक भी बताना पड़ेगा ठीक गलत भी देखना पड़ेगा भाई क्या सोच रहा है गलत सोच रहा है ठीक सोच रहा है वो आप हर समय योजना बदलते रहते हैं तो चेतनों का हिसाब किताब करने के लिए ईश्वर कोई मशीन नहीं लगा सकता कोई सिस्टम नहीं बना सकता वो तो तत्काल ही देखना पड़ेगा कि अब क्या सोच रहा है अब क्या कर रहा है पहले क्या योजना बनाई अब क्या बनाई अब बदल दी अब ठीक कर दी अब गलत कर दी पहले गलत योजना चाहिए अब इससे छोड़ दिया प्लाइन कैंसिल कर दिया में सदस्कार ने देख ले, बाद में। पर वो निर्णय तो उसको तत्काल देना पड़ता है ना चौबीस घंटे तक जो जीवात्मा एक दिन में कर्म करेगा वो चौबीस घंटे में एक जैसा कर्म तो करेगा नहीं जिस समय वो कर्म करता है योजना बनाता है ईश्वर तो भय शंकर लज्जा उसी समय करता है उसी सेकंड में तो उसी सेकंड में तो तभी कर पाएगा जब उसी सेकंड में वो जानेगा जान देने के लिए और उसको बताने के लिए तो यानी सही देखता तो उसमें सारे के संस्कार और ठप्पा सारे संस्कार तो उसने देख लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं हाँ। अब ये तो नहीं बता नहीं ये चार बजे अच्छे उठेंगे और पांच बजे बुरे उठेंगे ये तो पता नहीं कभी भी कोई भी संस्कार उठाएगा जीवात वो चेतन इसलिए चेतनों की मैकेनिकल व्यवस्था नहीं हो सकती उसके लिए तो तत्काल ही हर समय सावधान रहना पड़ेगा जैसे उदाहरण देता हूँ घर में छोटे बच्चे खेल रहे छोटे बच्चे छः महीने का आठ महीने का दस महीने का बारह महीने का छोटा बच्चा खेल रहा तो आप उसको एक मशीन में फिट नहीं कर सकते उसके ऊपर तो चौबीस घंटे एक आदमी चाहिए कि कभी रसोई में ना घुस जाए कभी गैस में तवे में हाथ नहीं लग दे है ये यहाँ मशीन चल रही कभी उसमें हाथ नहीं डाल दे ये बिजली की तार है कभी उसको ना छू दे उसके ऊपर तो चौबीस घंटे नज़र रखनी पड़ती है उस बच्चे का क्या भरोसा वो तो चेतन है ना कहीं भी किधर भी हाथ डाल दे कुछ भी घूम जाए मुड़ जाए तो जैसे बच्चे के ऊपर 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है ऐसे ईश्वर को हम भी चेतन हैं है उसके कर, बच्चे हैं हम उसके बच्चे हैं वो हमारे ऊपर 24 घंटे नज़र रखता है कभी इधर ना देखे कभी उधर ना देखे दुखी ना हो जाए हाँ कभी यूँ ना हो जाए कभी यूँ ना हो जाए कहीं खाम खा उल्टा सीधा काम कर ले तो वो भी हमको चौबीस घंटे नज़र रखता है तो मनुष्यों के लिए या जीवात्माओं के लिए जो उनका हिसाब किताब रखना पड़ेगा उसमें मैकेनिकल व्यवस्था नहीं बनेगी उसमें तो तत्काल ही करना पड़ेगा जड़ वस्तु में तो दोनों बातें हो सकती है तत्काल भी करे और एक मशीन भी बना दे सिस्टम भी बना दे उसमें तो हो सकता है स्वामी जी में या प्रेरणा है मतलब एक में और और प्राणियों में भी है जिनमें जिन, जिन प्राणियों में थोड़ी बुद्धि विकसित है ठीक है जैसे मैं बताता हूँ कुछ प्राणी ऐसे है जो बड़े आकार के हैं और उनकी बुद्धि विकसित है तो उनको भी ईश्वर भयशंका लज्जा की प्रेरणा देता है और जो छोटे बहुत छोटे प्राणी उनमें इतनी बुद्धि विकसित नहीं है तो उनको नहीं देता वो अपने मकेनिकल चलते रहते हैं तो जैसे उदाहरण के लिए एक बिल्ली है बिल्ली को हम रसोई के बाहर उसका एक बर्तन रखा हुआ है वो रोज आती है और उसको हम दूध डाल देते हैं वो पी लेती है चली जाती है एक कुत्ता आता है उसको भी एक बर्तन रखा है उसकी रोटी वहाँ डाल देते हैं वो अपने बर्तन में रोटी खा के चला जाता है और उसका टाइम पता हुआ है वो सुबह आठ बजे आता है शाम को छः बजे आता है हम दोनों तो टाइम उसको दूध दे देते हैं और खाना दे देते हैं वो चला जाता है अब एक दिन कुत्ता आ गया टाइम पर अपने खाने के टाइम पर आ गया रसोई के बाहर बैठ गया अपने बर्तन को जाके देखा वहाँ खाली कुछ सही नहीं तो थोड़ी देर वो बैठा रहेगा प्रतीक्षा करेगा भाई मेरी रोटी आने वाली आ जाएगी फिर बहुत देर हो गई रोटी आई नहीं फिर वो इधर उधर देखेगा भाई आज कहाँ गया वो रोटी देने वाला दिखने का जब नहीं दिखेगा फिर वो सोचेगा भाई रोटी तो रसोई में से आती है फिर वो रसोई में ताँक झाँक करेगा कि आज रोटी बाहर नहीं आई क्या बात है कहाँ रखी फिर वो अंदर देखेगा फिर सामने रोटी रखी है और उसको देख गई कि हाँ रोटी सामने रखी है, पर उसकी बर्तन में आई नहीं तो अब वो थोड़ी देर रुकेगा तो शायद कोई आ जाए मुझे खिलाने वाला अब कोई आ नहीं रहा पर रोटी सामने रखिए अब वो सोचेगा अंदर घुसूँ के नहीं घुसूँ घुसूँ या नहीं घुसूँ अब वो सोचेगा कुत्ता फिर सोचेगा कोई खिला तो रहा नहीं और मुझे तो भूख लग रही है मेरा टाइम भी हो गया खाने का फिर वो अंदर घुसने की प्लानिंग करेगा पर अंदर घुसने से पहले फिर देखेगा दाए बाएँ कोई हाथों नहीं लगेगा डंडा तो नहीं, तो नहीं बढ़ेगा तो उसको भी ईश्वर सूचना दे रहा है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो तुम्हें रसोई में नहीं घुसना है तुम्हारी रोटी बाहर ही मिलती है अंदर नहीं जाना उसको भी डर लगता है है कि मैं अंदर घुसूंगा मेरी पिटाई हो सकती है, आ जाएगा तो ऐसे कुत्ते को को भी भी पता पता चलता चलता है चलता है जो पाल है बिल्ली हाँ, जो जो पाल रखे हैं इन इनको सबको पता चलता है गाय को पता चलता है घोड़े को, को पता चलता है कि मुझे क्या करना होगा हाँ वो घुलते उनकी भी एक सीमा होती है उस सीमा के बाद उनको भी फिर सोचना पड़ता है कि अब ये काम करूं या नहीं करूं तो ईश्वर से सूचना का मतलब ईश्वर ने उनको कुत्ता बना दिया उनका जाती आयु भोग मिल गया अब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता से उसमें फेरबदल कर सकता है एक मनुष्य ने कुत्ते को इतनी सीमा बना दी भाई बाहर बरामदे में ही रहना कमरे में नहीं घुसना वो कमरे में घुसता उसको धमका देते हैं बाहर रखते हैं के के लिए तो के लिए तो तो फिर बदल उसमें कर एक सीमा तक देखिए पहले एक बात को समझ ले जब उसकी सीमा बांध रखी है ना कि तुम्हें बरामदे में रहना कमरे में नहीं घुसना जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया कुत्ते को बताया कि तुम्हें इसी बर्तन में रोटी मिलेगी रसोई में नहीं घुसना उसको रोज नहीं मिलती है तो उसको अपनी सीमा पता है कि मुझे यहीं रोटी यहीं खानी है रसोई में नहीं घुसना जिस दिन वो सीमा का अतिक्रमण करेगा तो उस दिन उसको डर लगेगा शंका भी होगी और वो दाएं बाएं देखेगा कोई आ तो नहीं रहा कोई डंडा तो नहीं मारेगा तो इस सीमा के बाद जब वो सीमा का अतिक्रमण करता है तब ईश्वर उसको भयशंका लग जाए उसको स्वामी जी पहले उसका डंडा लाया गया ठीक है एक मान लो जब पहले उसने गलती की ठीक है तो फिर उसको डंडा मार दिया तो उसको समझ में आ गई मेरी सीमा ये है, रसोई में नहीं मिलना ईश्वर की थोड़ी सी समझ में आती है, उन सारे भी, उन मैं भी रहा है तो ईश्वर उनको भी प्रेरणा करता है जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ उसमें आपको और जल्द स्पष्ट समझ में आएगा आपने वीडियो क्लिप देखी यूट्यूब पर कुत्ते वाली जो कुत्ते घरों में रहते हैं ना यूट्यूब पर देखना कुत्ते वाली कोई वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स होती है पांच दस मिनट की तो वहाँ ये दिखाते हैं कि कुत्ते जो है वो बिस्तर में भी चढ़ते हैं और बरामद में भी खेलते हैं घर में भी खेलते हैं आंगन में भी खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं छः महीने के आठ महीने के एक साल के बच्चे वो बैठे रहते हैं लेटे रहते हैं और कुत्ते उनके आसपास घूमते हैं उनको चाटते भी रहते हैं और जो बच्चों के माता पिता है वो वहीं रहते हैं हाजिर उनका वीडियो फ़ोटो बनाते हैं वीडियो फिल्म बनाते हैं और वो देखते रहते हैं अब कुत्ता जो है बच्चे के साथ बैठा है छोटा बच्चा है अब कुत्ता मांसाह रही है पर वो उस उस बच्चे के ऊपर कभी हमला नहीं करेगा उसको मार के खा जाए काट के खा जाए ऐसा नहीं करेगा वो उसको इतनी ट्रेनिंग दे रखी है उसको पता है कि मेरी सीमा कहाँ तक है मुझे इसके साथ खेलना अच्छा वो उसके साथ खेलता रहेगा लेटता रहेगा पकड़ता भी रहेगा बच्चे के साथ कुत्ता और कोई दूसरा उस बच्चे को हानि पहुँचाने के लिए आए अगर तो कुत्ता उसको घुर्राएगा वाले को लेकिन उसको खाएगा नहीं। उसको नहीं हुँ। खाएगा। हुँ। और बाहर का एक व्यक्ति आ जाए मेरे जैसा आप जैसा तो वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा उस बच्चे के साथ कर रहा है हम पे तो झपटेगा वो हाँ और उस बच्चे पे नहीं झपटेगा अच्छा फिर पंद्रह दिन महीना दो महीना उसको बच्चे को साथ रहते रहते आदत हो गई उस कुत्ते को पता लग गया भाई ये सेठ का बच्चा है अपने घर का है इस पर हमला नहीं करना एक दिन उस बच्चे के माता पिता कहीं काम से चले गए एक आध घंटा बाहर चले गए तो भी वो बच्चा और कुत्ता दो ही बस अकेले हैं तो भी कुत्ता उस पर हमला नहीं करेगा अब उसको ईश्वर अंदर से ये सूचना देता है कि तुमको इस पर हमला नहीं करना ये भले ही महा से खा सकते हैं इसको छोटा बच्चा है पर इसको नहीं मार के लेकिन वो बच्चे की माँ है तो उसको घुमा कर का लिया सारा काम करे लेकिन एकदम अचानक से वैसे हम क्या क्या मुझे उससे इतना लगात हो गया उसका सीधी सी बात है मतलब वो तो तो स्वामी भक्ति है वो वो तो इस से है ना, कि, ना हो तो तो मालिक तो क्यों कर रहा वो इस बात को नहीं जानता <laughs> तो, वो इस बात को भुण भुणि नहीं जानता मालिक का उसको जो खिलाता वो मालिक है खिलाती तो पत्नी है आपकी तो मालिक तो उसकी वो है आप तो खिलाते नहीं वो आपको मालिक नहीं मानते भले ही रह रहे पर आप भी उसको वैसे ही खिलाओ और घुमाओ तो आपके साथ भी वैसे ही करेगा आ, जैसा पत्नी के साथ करता है आपस में रहते रहते प्रेम हो जाता है राग हो जाता है वो इस कारण से ऐसा होता है बाकी ईश्वर उनको सबको प्रेरणा देता है जब उसका नियम है कि वो सब प्राणियों को प्रेरणा देता है तो वो हमारी समझ में आए क्या ना वो तो अपना काम करता ही है शेर बकरी ने खाता है। है। रहा है तो गलत काम में भयशंकर का लगे करेंगे ना शेर बकरी को मारता है वो गलत थोड़ी है उसके लिए शेर के लिए गलत नहीं है उसका तो भोजन है ईश्वर ने उसको क्या रखा है तुम बकरी मार के खा लेना भेर को खा लेना शिरन को खा लेना जो भी इस तरह का प्राणी जंगल में मिले उसको मार के खा लेना तो उसके लिए गलत नहीं हुआ ना जब तक तो गलत नहीं है तब तक तो वो भयंकर लज्जा क्यों करेगा मनुष्य को भयंकर लज्जा करेगा तुम अंडे मांस मत खाना उसको मना करेगा ईश्वर मना करता है लोग समझते नहीं वो मानते नहीं समझने के बाद भी नहीं मानते वो स्वतंत्र हाँ, है धीरे धीरे आएगी समझ में धीरे धीरे आएगी अच्छा देखिए एक छोटा बच्चा है उसको आपने पेन पकड़ा दिया हाथ में ऐसे पैन खुला हुआ है आपको तो डर लगता है कभी आंख में ना मार ले इसकी आंख फूट जाएगी अगर ये पैन ऐसे खेलता है, हाथ तो हाथ तो चलाते रहता है ऐसे तो आपको ये शंका रहती है कभी ये आंख में ना मार ले और आंख ना फूट जाए लेकिन वो बच्चा खेलता रहेगा आंख में नहीं मारेगा अब बताओ इसको कौन अकल दे रहा है कि इसको ऐसे नहीं मारना ऐसे हाथ हिलाते रहो ऐसे हिलाओ ऐसे ही आंख में नहीं मारना एक हजार में से एक किसका होगा एक हज़ार किस्से में से एक बच्चे के साथ ऐसा होगा कि आँख में लग जाए अचानक नौ सौ निन्यानवे की आँख में नहीं लगता वो तो बड़े हाँ लग हाँ एक गलती तो किसी से भी हो जाती है बड़े से भी हो जाती है बाकी उस छोटे बच्चे को जिसको इतनी बुद्धि नहीं है कि ये पैन है ये चाकू है इससे नुकसान हो सकता है वो चाकू भी ले लेगा ना तो भी हज़ार में से एक केस मिलेगा जिससे उसको नुकसान हो जाए चक्कू से नहीं तो चक्कू से नुकसान नहीं होता वो खेलता रहेगा ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा पर अपने ऊपर चक्कू नहीं मारेगा अब बताओ उसको कौन सिखा रहा है कि तू ऐसे मत करना ऐसे करते रहना चाकू को इधर एदे, इधर उधर घुमाते रहना और ऐसे नहीं करना उसको ईश्वर समझाता है तो ऐसी बहुत सारी प्रेरणाएं होती हैं जो हम नहीं समझ पाते जबकि ईश्वर करता रहता है इसलिए ईश्वर को सर्वरक्षक कहते हैं वो पता नहीं कैसे कैसे हमारे अंदर अंदर प्रेरणाएं करता है कैसे कैसे हमको गतिविधियाँ देता है अंदर अंदर हम नहीं समझते एक वेद का एक मंत्र आता है क्या नश्चित्र आभुवदूती सदावृा सखा कया सचिष्ठ वृता ये मंत्र वेद का तो इस मंत्र में लिखा ये बात की परमात्मा कैसे कैसे हमारी रक्षा करता हम नहीं समझते नहीं समझ पाते पर वो करता है अपनी रक्षा, अपनी रक्षा करता है सब प्रेमियों की रक्षा करता है जब शेर हिरण के पीछे भागता है तो हिरण को कहता भाग ले भाग ले तेरे जान को खतरा है उसको ऐसी प्रेरणा देता है और शेर को कहता तू मार ले इसको भाग ले इसके पीछे पकड़ के खा ले देखो ये है एक को कह रहा भाग ले जान बचा ले और दूसरे को कह रहा तू इसको मार के खा ले बस यहाँ आके बुद्धि काम नहीं करती वही ईश्वर का क्या तमाशा है समझ में नहीं आता किसी को कुछ कह रहा है किसी को कुछ कह रहा है और है ये सच ऐसे तो धीरे धीरे बहुत सी बातें समझ हाँ बस तो फिर लोग फटाफट मोक्ष में जाएंगे फिर यहाँ <laughs> समझ में आ गया तो फिर मोक्ष में जाएंगे यहाँ सारा तो समझ में आएगा नहीं अपनी बुद्धि इतनी नहीं है सब बातें हम नहीं समझ पाएंगे जितनी समझ में आ जाए उतना अच्छा ठीक है जी तो ये हो गई बात कौन सी की चल रही सर्वव्यापक सर्वत्र व्यापक तो ईश्वर सर्वत्र व्यापक है आगे क्या है अनादि अनादि का अर्थ है दो तरह से अनादि होता है एक फैलाव की दृष्टि से स्थान और एक काल की दृष्टि से अनादिका अर्थ है जिसका आदि न हो आदि का अर्थ है आरंभ हो जैसे ये पुस्तक है उदाहरण के लिए ये पुस्तक है स्थान की दृष्टि से ये सात छ सात इंच लंबी है सात इंच आठ इंच लंबी है यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म हो जाती है तो इसको आदि कहेंगे इसको अंत कहेंगे ये आदि है पुस्तक का ये अंत है यहां से लेके यहां तक इतनी लंबी पुस्तक है तो ईश्वर का ऐसा आदि नहीं है कोई किनारा नहीं है पुस्तक का किनारा है जहां से वे शुरू होती है ईश्वर का ऐसा कोई किनारा नहीं है कि हम मैं देखो भाई यहाँ से ईश्वर शुरू होता है और यहाँ तक खत्म हो गया बस इतना लंबा ईश्वर ईश्वर के बारे में ये बात नहीं कह सकते इसलिए उसको अनादि कहा जिसका कोई आरंभ सिरा नहीं इधर चलते जाओ बस चलते ही जाओ कहीं ख़त्म नहीं होगा इधर चलते जाओ यहाँ भी ख़त्म नहीं होगा इधर चलो इधर चलो ऊपर चलो नीचे कहीं भी सब दिशाओं में चलो कहीं भी ईश्वर का आदि अंत नहीं मिलेगा ईश्वर यहां से लेके यहां तक इतना लंबा चौड़ा है तो यह हुआ स्थान की दृष्टि से अनादिंग और दूसरा है काल की दृष्टि से अनादि यह पुस्तक बनी आज से छह महीना पहले फैक्ट्री में कारखाने में छप के तैयार हो गई प्रेस पे, कागज भी आ गया बन प्रिंटिंग भी हो गई छह महीने में पुस्तक तैयार हो गई जिस दिन यह पुस्तक बनकर तैयार हुई तब से इसकी उत्पत्ति कही जाएगी कि इस दिन ये पुस्तक की उत्पत्ति हुई अब जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होगा तो ये पुस्तक हम बहुत संभाल के रखेंगे हैं? पढ़ेंगे फिर खोलेंगे फिर बंद करेंगे खोलेंगे बंद करेंगे ये बीस साल तीस साल पचास साल हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं बहुत संभाल के रखेंगे सौ साल भी शायद चल जाए फिर सौ साल में इसके पन्ने गल जाएंगे सड़ जाएंगे धूप से मिट्टी से गर्मी से हवा से पानी से उन चीज़ों से ये पन्ने इसके गल जाएंगे और 100 साल में ये किताब ख़त्म हो जाएगी तो इसकी उत्पत्ति भी है और विनाश भी है तो नियम कहता है जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है अब इसको उलट दीजिए जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसका विनाश भी नहीं होता तो जैसे इस वस्तु की उत्पत्ति हुई हमारे मस्तारीख है छः महीना पहले बनी थी ईश्वर किस दिन पैदा हुआ उसकी कोई तारीख नहीं हमारे पास इसको बोलते हैं अनादि तो ईश्वर कभी पैदा नहीं हुआ और ईश्वर कभी नष्ट नहीं होगा कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब ईश्वर खत्म हो जाए उसको अनंत कहेंगे शायद अनंत भी आ गए अगला शब्द हाँ अनादि और अनंत आदि गुण वाला सत्य गुण वाला है तो ईश्वर का ना तो कोई उत्पत्ति का दिन है ना कोई विनाश का दिन है वो अनादि भी है अनंत भी है स्थान की दृष्टि से भी ना कोई यहाँ से शुरू होता है ना यहाँ खत्म होता है और काल की दृष्टि से भी कोई पहला दिन नहीं था जब वो पैदा हुआ हो और एक दिन आ जाए कि वो खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है तो ईश्वर को अनादि और अनंत मानना चाहिए दोनों तरह से स्थान की दृष्टि से भी और काल की दृष्टि से भी ईश्वर इसमें, इसमें कुछ भेद जैसे जिसके गुण कर्म स्वभाव स्वरूप सत्य ही हैं जो केवल चेतन मात्रा दिया गुणों के उदाहरण देने शुरू किए ना पहले तो प्रस्थापना करती के उसके गुण कर्म स्वभाव सारे सत्य है हाँ। अब कौन कौन से है वो उदाहरण दे रहे की ईश्वर में ये ये गुण है फिर बताएंगे ये ये कर्म है फिर बताएंगे ये ये स्वभाव है फिर उनके उदाहरण दे देंगे ये गुणों के उदाहरण है ये कर्म का उदाहरण है सृष्टि को बनाना चलाना पालन आदि ये सब उसके उदाहरण दे रखे हैं ये तो उदाहरण है ठीक है जी तो ईश्वर जो है अनादि है और अनंत है ना उसका कोई आदि है ना कोई अंत है बोलिए कोई शंका हो तो पूछिए पालने का कुत्ता बिल्ली कुत्ता का है बिल्ली का है घोड़े का है गधे का है बकरी का है गाय का है कबूतर का ना कबूतर का नहीं <laughs> ये, ये जो है ना ये नाम्य पशु है वेदों में लिखा है कि दो तरह के पशु पक्षी है एक ग्राम में है एक जंगली है ये तो यजुर्वेद के इकतीसवें अध्याय में मिलेगा एक मंत्र है इकतीस माध्याय पड़ते हैं ना ग्राम्यास चाहिए अरण्य ग्राम्यास चाहिए एक जंगली पशु है और एक ग्राम्य पशु है दो तरह के पशु हैं तो गाय घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली बकरी भेड़ ऊंट हाथी या, हाथी जहाँ भी छोड़ो हाथी को छोड़ देते हैं बाकी ये सारे जो हैं ये ग्राम्य पशु हैं ग्राम्य पशु वो हैं जो मनुष्य के आसपास रहते हैं कुत्ता है गाँव में नगर में सब जगह कुत्ते होते हैं वो उसके आसपास रहते हैं घर की रखवाली करते हैं ठीक है ना तो मनुष्य इन कुत्तों से अपने घर की रखवाली का लाभ लेता है जब लाभ लेता है तो उसको खाना भी देना पड़ेगा तब जिंदा रहेगा तभी तो सेवा करेगा तो उनको जीवित रखने के लिए बलिवैष्णवदेव यज्ञ बताया पंचमह यज्ञ में बली वैष्णवदेव कि कुत्ता पालो और उसको खाना भी बिल्ली पालो आपके घर के चूहे साफ कर देगी नहीं तो चूहे सारे बर्तन बिस्तर बिस्तर उस्तर सब काट डालेंगे हैं और सब घर का नुकसान कर देंगे इसलिए बिल्ली पालो कुत्ता पालो फिर गाय रखो उससे दूध मिलता है दूध से हमारा जीवन चलता है फिर ऐसे भेड़ बकरी है सब लोग गाय नहीं खरीद सकते कोई भेड़ बकरी पाल सकता है कम पैसे वाला है तो भेड़ बकरी पाल ले कोई भैंस पाल ले कोई घोड़ा पाल ले यात्रा सवारी कर ले, जी, तो ले। हाँ, <laughs> है तो वैसे जंगली हो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना पर गरीब आदमी तो क्या करेगा या उसको वही मिलती आसपास गाय मिली नहीं भैंस मिली उसने भैंस पाल ली तो ये फिर भी ग्राम्य पशु हैं जो पाले जा सकते हैं इनको हम भोजन खिलाते हैं चारा देते हैं और इनसे हम अपना लाभ उठाते हैं ये हैं ग्राम्य पशु जो गांव में रहते हैं नगर में रहते हैं हमारे मनुष्यों के आसपास रहते हैं अब दूसरे हैं अरण्य जंगली पशु शेर है भेड़िया है हैं और इस तरह के तेंदुआ है सांप है मगरमच्छ है इस तरह के कुछ जंगली या कुछ नदी के समुद्र के प्राणी हैं वो मनुष्यों से दूर रहते हैं वो प्राय बहुत सारे हिंसा हैं उसमें से तो भगवान ने वो हिंसक प्राणी भी बनाए वो जंगल के लिए बनाए कि तुम जंगल में रहो जो ग्राम्य पशु में हो वो मनुष्य के आसपास रहेंगे तो जो हमारे आसपास रहेंगे तो उससे हमें लाभ उठाना तो पालने पड़ेंगे पालने का मतलब यही है कि उससे लागू उठाओ और खाना दो यही पालने का मतलब तो इनको तो पालने का विधान है बाकी तोता पालने आप पिंघरे में डाल दें वो गलत है आगे बैठते कोई बात नहीं ना पर रहा में गरु गरु ना नहीं वो तो इस तरह से आप उनको छत पे दाना चारा डालो कबूतर आ जाएंगे उड़ता है ना वो आग में को इसी शक्ति मिलती है आदमी बैठे हो तो ठीक है यहाँ तक तो मुझे आपत्ति नहीं है लोग तो पालने का मतलब तोता पाल लिया वो तो मेजर में डाल देते है? वो गलत वो नहीं कर रहा जी उनको एक तो जेल पहले डाल रखी है भगवान ने तोता बना दिया जेल में पहले और एक दूसरी जो डबल जेल और कर दी विषय में आया आत्मा के ऊपर कैसा घटेगा स्वामी स्थान की दृष्टि से जो है आत्मा तो एक देश हाँ ये स्थान की दृष्टि से जीवात्मा पे लागू नहीं होगा ईश्वर पे लागू होगा स्थान की दृष्टि से काल की दृष्टि से जीवात्मा पे भी लागू होगा जीवात्मा कभी पैदा नहीं हुआ। स्थान की दृष्टि से कैसे? स्थान का मतलब जीवात्मा तो छोटा है ना उसका तो आदि अंत मिल जाएगा जीवात्मा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लंबा चौड़ा है पर ईश्वर की तो कोई सीमा नहीं इधर भी नहीं और इधर भी नहीं ईश्वर तो सर्व्यापक है उसकी कोई सीमा नहीं जीवात्मा की सीमा है वो बहुत छोटा है तो उसका स्थान की दृष्टि से एरिया वाइज उसका आदि अंत मिल जाएगा वो तो हो जाएगा काल की दृष्टि से नहीं हो काल की दृष्टि से जीव प्रकृति और ईश्वर तीनों आती तीन में से कोई भी पैदा नहीं हुआ और कोई भी नहीं मरने वाला कोई भी नष्ट नहीं होगा ठीक है जी चलिए पाठ को इतना रखते हैं बाकी फिर रात को बैठेंगे ये किसका है?